जीव अपने वास्तविक मैं को नहीं जानता है तब तक उस वास्तविक मैं से जो पुरना फूरता है उस पुरने की इच्छा वासना में जीव न जाने कितने कितने जन्मों में और कितने कितने ब्रह्मांडों में घूमता घूमता आया है उसका कोई पार नहीं है लीले अगर मूल में देखे वास्तविक सोहम स्वभाव जहाँ ऐसी निकलता है तो जीव का ही भटकना शांत हो जाए वशिष्ठ बोलते संसार के चक्र का मूल है नाभि है चित्र जैसे व्हील की एक्सल ना हो तो व्हील नहीं घूमता ऐसे हमारा चित्त का फूरना ना हो तो हमारा स्थूल और सूक्ष्म जगत में भ्रमण बंद हो जाए तो व्हील को रोकना है तो महाराज ब्रेक लगानी पड़ती और व्हील को सदा के लिए फैल करना है तो एक्सेल हटा देनी पड़ती ऐसे ही चित्त के साथ जो संबंध जुड़ा है उस चित्त के साथ के संबंध को जो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश लेकर चित्त का दृष्टा हो जाता है तो फूरने से पर फुरने के बंधनों से पर आसान भी इतना ही है और कठिन भी बहुत है जैसे दो बोल्ट खोल दिए साइकिल के पहिये के, और एक्सल निकाल दिए अब पहिया क्या करेंगे अब साइकिल क्या घूमेगी ऐसे चित्त के साथ जो पुरने होते हैं वो वास्तविक मय की सत्ता से पुरने होते हैं। वो वास्तविक मय में टिक जाए और पुरानों के साथ बहे नहीं अथवा पुरनो के साथ का संबंध विचार से डिस्कनेक्ट कर दे तो ये लीला ये भ्रमणा बंद हो जाता है नहीं तो तुम वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुन्धती होकर तप किए थे सूक्ष्म मय में आए थे और फिर इच्छा हुई की ये मिले तो सुखी हो जाओ ये इच्छा के कारण ही आदमी भटकता है तो राम जी पूछते हैं कि अहम चला जाएगा तो इच्छा चली जाएगी और इच्छा चली जाएगी तो आदमी जिएगा कैसे तो वशिष्ठ जी बोलते हैं एक होता है इच्छा का नेह त्याग और दूसरा होता है धेय त्याग ज्ञान होने पर इच्छा में नेह नहीं रहेगा जैसे सिंहदाणा और कच्ची मुंगफली में फर्क होता है सिंहदाणा वो है जिसको सेक दिया गया वो देखने और खाने के काम आएगा उगने के काम नहीं आयेगा ऐसी जो ज्ञानी की इच्छा होती है शुद्ध मई में जगह है उनका लेना देना खाना पीना देखने में सब आएगा लेकिन भविष्य में जन्म देने वाला नहीं होगा जैसे गेहूं को सेक डालो बीज को सेक डालो फिर खेती में विस्तार नहीं कर सकेगा अभी वो बीज रूप ऐसी दिखता है ऐसे ही सूक्ष्म शरीर आत्मज्ञान के प्रकाश में उसको सेक दो आत्म ज्ञान की बट्ठी में उसको सेक दो तो सूक्ष्म शरीर बाधित हो जाता है सूक्ष्म हो जाता है स्थूल अहम का पोल खुल जाता विचार से तो वास्तविक मय में, में जो जग जाता है लीले वो आदमी सदा के लिए मुक्त हो जाता नहीं तो जन्म जन्म तक के साथियों को भी एक दूसरे का साथ जब टूटता है तो दुख भोगना पड़ता है और साथ में भी कई रगड़े झगड़े और बीमारियाँ आदि होती रहती हैं संसार चक्की में जीव बिचारा भटकता रहता है कबीर ने ये बात अपने ढंग से कही चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई दिन और रात सुबह और शाम सुख और दुख जन्म और मृत्यु इसमें सब बिचारे किससे जा रहे ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं होने वाली और ऐसा कौन है कि जो मरा है और फिर जन्म ना हो वो तो कोई विरला ज्ञानी होगा बाकी तो जन्म में और मरे मरे और जन्म हर जन्म में बेटे बेटी मकान दुकान सब पढ़ाई लिखाई कर करा के सब छोड़ के मर गए लोग फिर दूसरा जन्म लिया माता के गर्भ में लटके पिता के शरीर से पसार हुए माता का मासिक धर्म का खून पिया फिर माता की योनी से निकले पीड़ा सहते सहते फिर मार खाई सीखे पढ़े लिखे, अथवा तो पशु रहे तो पशुओं ने सिखाया कौवे रहे तो कौई ने जुठा कचरा किसी का गल्फा किसी की कुछ गंदगी उठा के मुँह में धरी और कौवा कै कह करते खाता है देखते हैं आप लोग तो हर जन्म में कितना परिश्रम करके आदमी की बॉडी बनती है जीव की बॉडी बनती है और फिर वहाँ नाश हो जाती है तो ऐसा कोई दुख नहीं रामचंद्र जी जो अज्ञानी जीव ने नहीं देखा वो धान में कीट होकर पीसा गया होगा और जंगलों में वृक्ष और पौधा होकर पैदा हुआ होगा और बिना पानी के सुख सुख के मरा होगा इस जीव ने कितने दुख हो उसका कोई पारावार नहीं जब ज्ञान के प्रकाश में जग जाए तो सब दुख निवृत्त हो जाए बाकी तो ये दुख से दुखांतर को जाता इसलिए हे रामचंद्र जी तुम संसार रूपी कुप की गगरी मत बनना जैसे अरट में गगरी होती न बर्तन होते वो नीचे जाते भरते ऊपर आते खाली होते खाली होते भरते भरते खाली होते खाली होते भरते भरते खाली होते खाली होते भरते आरत में ऐसे ही होता है ऐसे जीव जन्मता है संस्कार भरता है मृत्यु का झटका लगा सब पर हो गया फिर गिरता है गर्भ में फिर संस्कार भरता है जिस गर्भ में गया उसका ब्लड का संस्कार उसके मन के संस्कार और फिर बाहर आया तो वातावरण के संस्कार भर दिया फिर मृत्यु का झटका लगा गया तो ऐसे संसार रूपी कूप की गगरी बनकर जीव बिचारा भटक रहा है जब तक वो वास्तविक मय में नहीं आ है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि अहम का त्याग करो अहम का त्याग करने से वासना का त्याग हो जाएगा वासना का त्याग होने से हम जियेंगे कैसे उसका उत्तर यह है कि वासना एक तो होती है सबीज अर्थात जैसे गेहूँ मूंगफली धान कच्चा धान है तो वो बीज उत्पन्न करने की उसमें शक्ति होती है दूसरा होती से की चीजें वो काम में आती लेकिन परम्परा उत्पन्न पर नहीं करती तो वासना देय त्याग वासना नहीं लेकिन वासना में से नेह निकल जाए आकर्षण निकल जाए ये मेरे को मिले तो सुखी हो जाऊँ ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं ऐसा जीऊ तो सुखी हो जाऊं इस वासना को छोड़कर अपने सुख स्वरूप में जब जीव जल जाता है तब सब बंधनों से मुक्त हो जाता है अब इस मय में जगने के लिए जब तक ब्रह्मवेता गुरुओं की छाया नहीं मिलती तब तक, तक तमाम प्रकार की साधना उपासना करनी पड़ती ब्रह्मवेता गुरु की छाया मिल जाती तो उनका बताया हुआ ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म ज्ञान उसमें आदमी लग जाए उसके लिए बाकी की सारी उपासनाएं उपासनाएं उसी ज्ञान के चिंतन में और ज्ञान साधना करने में समाप्त हो जाती तो लाखों जन्मों के संस्कार एक ही जन्म में आदमी मिटा सकता है और महाराज सावधान न रहे तो एक ही जन्म में लाखों जन्म लेने के संस्कार भर भी सकता है किसी से दुख मिला उसके लिए वैर आ गया किसी से सुख मिला उसके लिए आकर्षण हो गया ये सब जमा होता गया आपके अनजाने में भी एक कैसेट भरती गई चित्त की और जब जब वो बहारा आएगा तो फिर वहीं जन्म ना और उससे वेर लेना उसका बेटा होके जन्म ना तो उसका भाई होकर जन्म ना तो उसका शत्रु होके जन्म ना वेर लेना और फिर बदला लेना देना वो लिया दिया क्या और दूसरा नए संस्कार पड़ गए एक शत्रु से आपने निपटने के लिए कुछ काम किया शत्रु को आपने ठीक कर दिया शत्रु को तो ठीक कर दिया निपट लिया उस लेकिन शत्रु को ठीक करने में कहीं से मित्रता और सहयोग लिया तो उसके ऋणी बन गए उसका फिर चुकाया उसका चुकाया तो उसमें चुकाने लेने देने में फिर और कोई शत्रु बन गया और कोई मित्र बन गया तो किसी से लेना किसी से देना ही चलता रहा जब ज्ञान हो जाता है तो राग द्वेष बाधित हो जाता है फिर आकर्षण या कर्ता भाव से कर्म नहीं होते और कई जन्मों के जो लिए दिए हैं वो इसी जन्म में कोई शिष्य बन के आ जाते कोई भगत बन के आ जाते कोई मित्र बन के आ जाते कोई कुछ बन के आ जाते लेना देना पूरा हो जाता और ज्ञान मुक्त आत्मा हो जाता कई सुखी दिखते हैं और अंदर बड़े दुखी होते हैं अथवा दुख की सामग्री इकट्ठी करते रहते हैं। और बाहर से बड़े साधारण जीवन में जीते हैं लगता है कि बेचारा है तो अंदर कितना है तो भाई समय बताता है मैं आज छोटी सी कहानी कहता हूँ किसी राजा के दो पुत्र थे एक छोटा था दूसरा बड़ा था बड़ा ने थोड़ी विशेष चतुराई आदि की और राज सिंहासन को अपने हस्तक कर दिया और परंपरा भी होती कि बड़े पुत्र को राज्य मिले छोटा जरा विरक्त था वो चला गया वो चला गया और उसको कोई मिल गए योगी उन्होंने योग सिखा दिया और एकाग्रता सिखा दी और आत्म शांति के मार्ग में आ गए उनकी इच्छा वाचने खत्म हो गई कुछ वर्ष बीतने के बाद वो छोटा जो भूतपूर्व राजा का भाई तो राजा का पुत्र था छोटा फकीरी वेश में अपने गांव में घूमता घामता आया उसने सचमुच में एकाग्रता की थी एकाग्रता से तो प्रभाव बढ़ जाता है आकर्षण बढ़ जाता है स्वाभाविक है सामर्थ्य प्रसन्नता ये सारा का सारा योग्यता खिल जाती है तो गांव के बाहर उसने अपनी एक छोटी मोटी झोपड़ी बनवा दी भक्त को कह वहां रहने लग अब उसकी दृष्टि में और उसके संपर्क में आने वाले लोग इम्प्रेस होने लगे जब लोग उस महाराज के प्रति आकर्षित होने लगे तो तुरंत जासूस लगाए गए की कि महाराज किसी दूसरे राज्य का सीआईडी तो नहीं और ये राज्य का कर्तव्य हो जाता है अपना शुरू शुरू में आश्रम हुआ तो कई लोग लग गए थे भगत होके बैठ जाते थे की भापजी कौन है कहाँ के है क्या है फिर जांच वाँच किया फिर कई कई अपने साधको से मिलते थे सीआईडी वाले क्या अनुभव है कैसा है ओ, कई महीनों तक ऐसी सिलसिला चलता रहा फिर इनको तसल्ली हुई कि ये महाराज अपने ही हैं अहमदाबाद के हैं जैसी प्रश्न है। तो ऐसा मेरे को तो कई लोग बताते हैं कि गांधीनगर के बड़े बड़े ऑफिसरों की पत्नियां जब आना चाहती हैं तो गवर्नर हाउस में फोन करवाती है कि वहां सीधे लग रहा है तो उस आश्रम का फलाने फलाने स्थान का क्या रिपोर्ट है कलने वाला था कि बहुत जवाजे ऊंचे फिर वो लोग के शिविर में कष्ट सह के भी बैठ जाते जय श्री कृष्ण तो उन लोगों के पास रिपोर्ट होता है जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है तो उसके अतीत का रिपोर्ट और उसका अभी क्या क्या माहौल है वो रिपोर्ट रखना राज राज्य का कर्तव्य है तो इस भाई का रिपोर्ट राजा तक पहुँचा और जासूसों ने पता लगाते लगाते ये सिद्ध कर दिया कि ये जो महाराज जी है वो राजा साहब के सगे भाई हैं, जय श्री कृष्ण अब महाराज झोपड़े में सगे भाई देर सवेर बात खुल जाएगी तो इज्जत का सवाल है जैसे खंडवाला इधर आया था समझाने के लिए कि तुम इधर पड़े हो लोग क्या बोलेंगे तुम चलो बंगले पे रहो इधर क्या है कुतिया पतरे वाली बनाते सुधर जाओ अब तू तो सुधर जाओ हमने क्या सुधरना मुश्किल है हमें तो बिगड़ा ही बला है नारायण नारायण अभी तो आप आनंदित हो रहे हैं ये सुविधाएं वो भी जमाना था की वांगे कोतरे थे और बिल्कुल बिहार था दिन को भी लोगों को डर लगता था ऐसे समय में हम इधर आके रहे थे मक्खी मच्छर तो होंगे कि नहीं होंगे हमको तो नहीं दिखे आपको तो छपरा लाइट वाइट यहाँ लाइट भी नहीं थी छपरा भी नहीं था कांटे थे गुखरू थे गुखरू ये वांग के कोतरे थे ये कुछ बना नहीं था ये पास में जो आश्रम है उस महाराज को दिन दहाड़े लोग आए बोले महाराज ये घड़ियाल दे दो बोले नहीं नहीं ये तो महाराज हमारा कैसा है महाराज हो गया गंडा महरा, मार दिया छेट आए वो सदाशिव महाराज के बिचारो ने मेरे को बताया कि देखो इधर तो ऐसा है आप संभाल के रहना इधर तो ऐसा खतरनाक जता मैं क्या खतरनाक है तो खतरे को खतरा कर देंगे क्योंकि अपने आत्मा परमात्मा के साथ मिलते हैं ऐसा जो खतरा पैदा करने वाले लोग थे वो अपने आप बेचारे चले गए अभी तो देखो नंदनमन जैसा हो गया तो आप अंतरियामी परमात्मा के करीब आते हैं तो बिहड़ जंगल भी आपके लिए वहीं बन जाता है और आप अगर परमात्मा में शुद्धमय में नहीं आते स्थूल आम में आते हैं तो कहीं माखी नड़ेगी तो कहीं मच्छर लड़ेगा तो कहीं गर्मी नड़ेगी तो कहीं सर्दी नड़ेगी तो कहीं भूत नड़ेगा तो कहीं बहन नड़ेगी तो कहीं मने भी नड़ेगा तो कहीं काका नड़ेगा तो कहीं काकी नड़ेगी नरपर नर पर जैसी प्रश्न मैं बात बता रहा था कि बड़े भाई को पता चल गया कि जो मेरा भाई है साधु वेश में एक फती गुदरी ओड़ा है झोपड़े में रहता है लोगों को जरा थोड़ा उपदेश दे देता है कभी कोई केला लाया कोई फल लाया कोई फूल लाया रख दिया बेचारा खाता है उसको दया आएगी अब ये कहना मुश्किल है कि दया का पात्र कौन है जय <laughs> जय हम जब शुरू शुरू में आए थे तो लोगों की नजर से अथवा वो वाले भाई की नजर से तो हम दया के पात्र उसके पास तो सारी मिलकर मकान है वो बोलता है तेरे को चाहिए तो मैं आधा हिस्सा भी दूंगा ऐसा नहीं कि भाई है तो हम दो दगा नहीं करूंगा तुम अलग से रहना चाहो तो अलग से लेकिन ऐसा नहीं ये ठीक नहीं लगता चिंता मत कर हिस्सा वैसा नहीं वो तो आश्रम बनेगा तो सतुपयोग में जो लगाना है लगा देंगे बाकी अपने तो ऐसे ही रहेंगे तो उस समय उसको दया आती थी कि ये बेचारा देखो जैसी प्रश्न और हमको ये दया आती कि बेचारा देखो जिंदगी खराब कर रहा ये केवल ऐसे ही नहीं प्लेन में भी हमारे ऊपर कई लोगों को दया आती थी हम जब स्विट्जरलैंड जा रहे थे तो वो वहाँ की एयरलाइन का प्लेन में जरा व्यवस्था और सुविधाएं ज्यादा थी आ, बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में तो और ज्यादा सुविधाएं और और क्या क्या जो मांगो वो चीजें बार बार देने वाली लेडीज घूमती तो सब खाने पीने में लगे रहते तो हमारी कई घंटों की यात्रा में हम चुपचाप तो उन बिचारों को सबको दयावे खाते जाए हमारे तरफ देखते दे जाएगी कुछ नहीं खाता बिचारे उनको बड़ी दया तो लेडी बार बार पूछे आप क्या खेगी कुछ नहीं मिलेगा कुछ ओके ठीक है बिल्कुल हमारे ये देखा कि इनको दया आती तो अपने जरा अच्छा वो ऑरेंज जूस जो मशीन में पैक होता ऑरेंज जूस तो पूरा कैन देखेगा ये रखो मैं तो कैन में चलिया पड़ा रहे आपती हो पूरा कैन दो लीटर का ऑरेंज जूस का देखेगा तो उनको ये दया आती थी कि कुछ खाते पीते नहीं मजाने देते और हमको ये दया आती थी की पशु की नहीं चर -चर, चर चर चर चर चर करके फिर गोलियां खा के परेशान हो रहे बड़े भाई को दया आती थी कि छोटा भाई झोपड़े में बैठा है और छोटे भाई को दया आती कि बड़ा भाई स्थल अहम में उलझकर नरकों का रास्ता बना रहा है तो एक सुबह चुपचाप से बड़ा भाई आ गया छोटे भाई को कहा के देख मैं तो जासूसों के द्वारा जान लिया तुमने ऐसा वेश बनाया कि कोई पहचाने भी नहीं लेकिन देर सबेर तो बात खुल जाएगी अब ऐसा कर जो तो हो गया वो गया अभी तो मेरा छोटा भाई होकर राज्य में रहे महल में रहे ऐसा क्यों बर्बाद हो रहा है हम देख कैसा आजादी से जीते उसने कहा सच्ची आजादी नहीं स्थल अहम में रहने की सच्ची आजादी तो वास्तविक मय में जगने से है बाकी तो साहज आजादी के नाम से बर्बादी है बोले नहीं मेरे तो आज्ञा में रहते सब लोग आजाद हूँ मैं कहे का बर्बाद अब मोटे की बुद्धि भी मोटी हो गई स्थूल अहम में रहने से बुद्धि मोटी हो जाती बोले देखो मंत्री मेरे आज्ञा में रहते है। नौकर चाकर देश में ऐसा कोई मेरे नगर में नहीं जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके फुल भोग में रहने से ये बार बार आता कि मेरे को इतने लोग मानते इतने मेरे मकान है इतनी मेरी मिलकत है अब मैं कौन हूँ ये मुख को तो पता ही नहीं चलता इतना मेरी फिक्स है इतना मेरा मकान है इतना मेरा ये है तो स्थूल अहम वाला ऐसा उलझ जाता है जो वो नहीं है उसको वो मैं मानता है और वो वास्तविक में जो है उस विचार को पता नहीं और दूर चला जाता है तो जाड़ी बुद्धि का लोगों की नजर से तो बुद्धिमान थे राजा लेकिन वो छोटे भाई के आगे जाड़ी बुद्धि का था क्यूँकी स्थूल मैं में था ना स्थूल अहम में स्थूल शरीर में जो रहता है चाहे कितना भी बुद्धिमान दिखे इन तत्व ज्ञान की नजर से वो झाड़ू खातू कहवाए एक तो तो नु पटेल खातु जाडू खातु तो ठीक आम ज्ञानी दृष्टिओ ना जाडू खात मै ने जब तक शुद्ध मै में नहीं जागे तब तक सबका जाडा खाता है तो जाडा खाता परसेंटेज कम जादा होता है ना बाकी जाडू खातु बदमा होने हूं माने जाडू खातु हो जय श्री कृष्ण महाराज बड़े भाई डिंग हांकने लगा कि मैंने पड़ोस के राज्य को जीत लिया मेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता जैसे रावण डिंग हाँ न भविष्य देव राक्षस मानव दानव यक्ष गंधर किन्न ग्रह नक्षत्र सब मेरी आज्ञा में चलते गए राम वन मानव ये क्या करेंगे अरे तेरा बाप वास्तविक मय में जगा है और तू स्थल मय में बैठा है <overlain> तो राम जी तो वास्तविक मय में जगे हैं तेरे बाप। चाहे वो वन मानव दिखते, दिखते हो साधारण मानव दिखते हो लेकिन वो तो नारायण है वास्तविक मय में जगे। और तू स्थलमय में कृष्ण में और कंस में क्या फर्क है कंस स्थूल मय का नमूना है और कृष्ण वास्तविक मय का नमूना है राम में और रावण में क्या फर्क है रावण फूल अहम में मय में और राम जी वास्तविक मय में संत में और असंत में क्या फर्क है वो वास्तविक मय में जो जगह है वो संत है और जो फूल अहम में जो उलझ है वो असंत जैसी श्री कृष्ण तत्व रूप से तो सब में भरा है राम में भी वही था रावण में भी वही था कृष्ण में भी वही है कनुष में भी वही है कोई टेटा छोटा होता, होता है कोई बड़ा होता है किसी की डिजाइन अलग होती है किसी ताराम की कुछ प्रकाश अलग ढंग का होता है लेकिन बारूद तत्व जो है ना, क्या बोलते इसको गंधक सब में एक जैसा, ऐसे तत्व रूप से परब्रह्म परमात्मा सब में उतने का उतना श्री कृष्ण में अब तुम्हारे में हमारे में सब में उतने का उतना लेकिन जो शुद्ध मय में जगह हो कृष्ण हो गए राम हो गए शिव हो गए भगवान हो गए और स्थूल हमें हम लोग उलझ रहे नगण चाह रहे तो भाई कहता है छोटे भाई को साधु वेश में पहुंचे हुए करीब जाने हुए व्यक्ति को कि तुम तो बर्बाद हो गए हम तो देखो कैसे आजाद और आबाद साधु भाई ने देखा कि अब बेचारा चल के आया है जरा थोड़ा सा इसको वास्तविक मैं में जगने के तरफ का थोड़ा इसको चमत्कार की आवश्यकता है वो गोदड़ी सीरा था राजा भाई अपने भी कहा ऐसी जा रहा है साधु ने इनकी दिन सुनने के बाद कहा कि तुम्हारी सब लोग आज्ञा मानते हैं तो लोग ये धागे सहित में खेतता हूँ सब तुम्हारी आज्ञा मानते हैं है तुम्हारी सुनवा दे कैसे निकलेगी यार मैं निकलेंगे तो अरे वो छोटी सी सुई नदी में खेती नहीं अरे चल आजा सुई एक मछली के मुंह में धागा और पानी को तेरती हुई ले आई छोटे भाई ने सुई उठाकर मछली के मुंह से धागा उठाकर सुई दिखा दिया लोग तुम्हारी सब लोग आजा मानते हैं कि हो लेकिन एक सुई निकालने की तो ताकत नहीं है महानता ओ महानता और फिर भी तुम अपने को आजाद मानते हो तो तुम्हारी आजादी तुम्हारे पास रहे और तुम मुझे बर्बाद मानते हो तो मेरी बर्बादी मेरे पास है क्योंकि मेरा स्थल अहम और सूक्ष्म अहम बर्बाद हो गया है इसलिए तुम्हारा कहना सही है तेरी आजादियाँ सद के सद के मेरी बर्बादियाँ सद के सद के मैं बर्बादे तमन्ना हूँ मुझे बर्बाद रहने दो मैं वासनाओं से बर्बाद हो गया हूँ आकांक्षाओं के जन्म भ्रम की भीड़ बर्बाद हो गया हूँ सही बर्बाद शब्द भी उनके चित्त को दुख नहीं देता है क्योंकि आबादी, आबादी ये शब्द सूक्ष्म में दिखती है वास्तविक मय में कभी कोई घाटा और कोई नफा ही नहीं ऐसी ऊंचाई है कि तुम्हारा वास्तविक मय में कोई घाटा नहीं पड़ता चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए चाहे इज्जत के धड़ाके हो जाए जा इज्जत आकाश में गूंजने लगे तुम्हारे यश फिर भी तुम्हारी वास्तविक जो तुम हो उसमें कोई नफा और नुकसान नहीं तुम वो हो लेकिन अभी छोटा सा यश में फूल जाते थोड़ा सा आप यश में सुख जाते थोड़ा सा ठंडी में थड़ते थोड़ा सा गर्मी में घबराते थोड़ी सी मक्खी और मच्छर में डिप्रेस रिप्रेस न जाने क्या क्या प्रेस हो जाते क्योंकि स्थूल अहम में जीने की बहुत आदत है और स्थूल अहम में जीने वाले व्यक्तियों के बीच ही तो जिए उनके बीच जन्म में उनके बीच पढ़े उनके बीच लिखे उनके बीच शादी की उनके बीच जन्म उनके बीच जन्म दिया और स्थल हम इतना पक्का हो गया कि वास्तविक जो हम है उसको खबर ही नहीं पढ़ते पर पढ़ते डाल दी ये सारे दुखों का मूल कारण है नारायण नारायण नारायण ना तो ये राम जी अहम का त्याग करो इसलिए मंदिर में जाते हैं तो भी झुकते बड़ो के आगे झुकते है अपने बनाई हुई मिट्टी की या तो और किसी धातु की मूर्ति उसके आगे झुकते ताकि थोड़ा अहम कम हो जरा भाव जाव्य सुख मिले इसीलिए सनातन धर्म ने बड़ा साहस किया दिन को भगवान को बनाया उसके आगे लंबे चौड़े पड़े और शाम को भगवान को नदी में प्रवान भी करके आए सुबह गए सावन के महीने में नदी में से चिकनी मिट्टी ले आए और बना दिया शिव जी और कोई देवी देवता पूजा की दिन भर और रात को फिर शाम को भी विसर्जित करा तो भाई तुम्हारा स्थूल अहम मिटाने के लिए आप स्थूल वस्तु से भगवान बनाकर उसके आगे अपना स्थूल अहम कुछ मिटाकर अगर सफल होते हैं तो बाद में भगवान की प्रतिमा भी तुम मिटा देते तो भगवान नाराज नहीं होते हैं और राजी होते हैं कि है की ठीक है वास्तविक मेरे मह तो आएगा इसीलिए दोष नहीं माना गया है भगवान की मूर्ति बनाकर शाम को फिर विसर्जित करने को दोष नहीं माना गया नहीं तो दिन भर तो भगवान करके पूजा रात को जाकर छोड़ गया कितनी सूक्ष्म दृष्टि से आर्य कुल के लोगों के लिए ऋषियों ने उपासना बनाई स्थल में से सूक्ष्म में आ जाए और सूक्ष्म में आ जाएगा तो फिर वास्तविक मय में, में जगे हुए पुरुषों को खोजे बिना रहेगा नहीं थोड़ा भी सूक्ष्म में जीने का ढंग आ गया ना तो संत को खोजे बिना आदमी रहेगा नहीं मेरे को गुरुजी ने थोड़े कहा तुम आ जाओ हम खोज खोज के भटक भटक के गुरुजी के चरणों में पहुंचे और हमारे भाई साहब के पास गुरुजी घर बैठे पहुंचे थे तो भी भी फायदा नहीं उठा पाए <laughs> मैं तो गुरुजी जी को आदि जी करके उनके घर ले गया था हमको तो गुरुजी जी बुलाये नहीं थे हम घर छोड़ के गुरुजी के चरणों में सात साल आए और गुरू हिमालय छोड़ के शेख जी के घर पांच मिनट आये लेकिन शेर ही गुरु जी को नहीं पहचानता जय श्री कृष्ण क्योंकि स्कूल में रहने से गुरु तो क्या कृष्ण भी आ जाए और गुरु भी आ जाए आपको चिपक के रहें आपके साथ उसी कंपार्टमेंट में फिर भी जब तक आप आपकी स्कूल माय को छोड़ने की तैयारी नहीं तब तक वो क्या करें? और जितना जितना आदमी स्कूल अहम से थोड़ा बेहतर जाता है सूक्ष्मय में, में आता है उतना उतना भगवान को और गुरु को समझने की शक्ति बढ़ती पहली मुलाकात में भगवान के दर्शन या गुरु के दर्शन से जो आपकी मान्यता होती है कुछ महीनों के बाद कुछ वर्षों के बाद उस मान्यता को आप बहुत छोटी पाएंगे शिष्य राम जी फूल अहम ये अहम जो है दुख डाय वास्तविक मैं जग जाए बेड़ा और वास्तविक मैं है वास्तविक मैं है इसी की सत्ता से सूक्ष्म मय और स्थूल अहम जी सकता है उसके बिना उसके जीने की शक्ति नहीं जैसे तुम्हारा तो ये गोला है तो वास्तविक विद्युत का करंट आता है इसलिए गोले की कीमत है नहीं तो स्थूल गोले की आकृति और गोले में अंदर जो थोड़ा सा सही जलने की जगह है जो जहाँ से प्रकाश फैलता है वो ये स्थूल और सूक्ष्म है लेकिन वास्तविक तो पावर हाउस का ही करंट काम करा है अगर वो करंट आधार के लिए बंद हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तो इनकी कीमत ही क्या है ऐसी तुम्हारे स्थूल हम की कीमत क्या जब सूक्ष्म अहम निकल जाता है तो स्थूल अहम की कीमत नहीं और सूक्ष्म अहम जब किसी गर्द में जाता है तो स्थूल अहम फिर चालू हो जाता है लेकिन सूक्ष्म को जहाँ से सत्ता मिलती है से सत्ता लेता रहता है जैसे आप स्वास्थ्य से, हवा से ऑक्सीजन लेते रहते हैं जीवन तत्व लेते रहते हैं ऐसे सूक्ष्म हम ब्रह्मांड में व्यापक वास्तविक चित्यमय से सत्ता स्पूर्ति लेता रहता अपने को चित्तघन चैतन्य रूप में जान लेता है उसको फिर मरने के बाद किसी लोक लोकांतर में जाना नहीं पड़ता उसका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाता है स्थूल शरीर स्थल भूतों में लीन हो जाता है और ज्ञानी व्यापक ब्रह्मांड व्यापक हो जाता है ज्ञानी का देह विलय होने के बाद भी लोगो मनोती मानते और उनकी फलती में जगह ज्ञानी का शरीर हजार लाख माइल दूर है जब हम उनको याद करते और उनके तरफ से कोई भी पूर्ण आता है एट तो ए टाइम हमको अनुभूति होती है उनकी कृपा की वास्तविक में व्यापक है स्थूल हम तो साढ़े फुट में है और क्या वास्तविक में तो अनंत ब्रह्मांडों को आच्छादित करके बैठा है इसलिए तत्व तो का था माने वाला व्यक्ति बचता नहीं उसका व्यक्तित्व तो उसी में विलय हो जाता है इसी बात को शायद रामायण ने कहा होगा सो जाने जा सुदेहु जना जानत तुम ही तुम ही हो जाए वही जानता है ईश्वर वास्तविक मय स्वरूप तुमको वही जानता है जिसको तुम अपना स्वरूप जताना चाहते हो और जिसको तुम अपना स्वरूप जताते हो वो तुम्हारा ही रूप हो जाता है सो जाने जाहो जना ही रामायण में आता है जान तो तुम ही तुम ही हो जाए ये प्रभु तुमको जानने से वो तुम मैं हो जाता है क्योंकि वास्तविक वो तुम मय था ये तो मूर्खता से देहमय हो गया था मनमय हो गया था वास्तविक तो तुम मय था सृष्टि के आदि में तुम ही थे सृष्टि के अंत में तुम ही रहोगे तो अभी सृष्टि के वक्त भी सत्ता तो तुम्हारी है तो उसने अपना मान लिया कि मैं हूँ ये मेरा मकान है ये मेरी पत्नी है मेरा घर है मेरी इज्जत है मेरी आबरू है ये उसके चित्त के फुरने थे और क्या था रात को पुरना दब गया और सुबह पुरना फिर चालू हो गया उसी फुरनों में उलझ गया पुरने जहाँ से उठते वहाँ तो तुम अभी भी मौजूद हो कई फुरने आए कई गए कई पुरनों के अनुकूल आप काम करते और कई आ पुण्य चले गए आ आके चले गए उस वक्त भी पुरानों का आधार वास्तविक मय है और कई पुरनों के पूर्ण मनस पुरान कई पूर्णों के अनुकूल तुमने किया तभी भी तुम हो और अनुकूल पास सुख हो या दुख पुरने जैसे आया ऐसा कर्म किया ऐसे कर्म से जो सुख हुआ उसको तो भी, उस तो भी तुमने देखा और दुख हुआ उसको भी तुमने देखा और पुण्य फिर भी हो गए तो तुम्हारे कल कितने पुर्णे आये थे तुमको पता नहीं अभी तुम बैठे हो दो मिनट के बाद कैसा पुरना आएगा कोई पता नहीं क्योंकि फूर्ण असंख्य जन्मों के संसार पड़े असंख्य उठते हैं लेकिन पुरने उठते मिटते फिर भी तुम्हारा वास्तविक मैं नहीं मिटता इसलिए पुरने आके चले जाते सुख आके चले जाते दुख आके चले जाते है जन्म आकर चले जाते मृत्यु आकर चले जाते फिर भी तुम्हारा वास्तविक मय जो आत्मा है वो कभी तुम्हारे ऐसी अलग नहीं होता है वो तुम्हारी असलियत है इसमें अगर जब गए तो तुम्हारा तो बेड़ा होगा लेकिन तुम्हारी मीठी नजर जिन पर पड़ेगी तुम्हारा दीदार भी जो करेंगे उनको बीमार महाराज जो लाभ होगा वो तो भगवान जानते